अब ये जो माता जी है के यहाँ माताजी में तो मन लगे कि खड़ाई खड़ा स्वरूप है और यहाँ मैंने तो भैंसासुर मर्दनी हाँ ये शान है ये शान, ये सब ये ना हो चाहिए ये शीतला माताजी गधा पे हैं है नहीं ये घोड़ा है घोड़ा पे कौन है ये घोड़ा पे हरिचंद रखा जाना कौन हरिचंद राजा सत्यवादी जी ऐसा ऐसा हरिचंदी ये और ये ये ये अपने दो माताजी माताजी ने पकड़ मिला थे पकड़ मिला था तो अब के आज आज आज है है है बीज बीज दो जाओ ना आज दो दो दो आठ छह दिन दिन है है आवे मतलब जी यार वो ना तो वो वो रात में कोई तो दुख्या जो जो जो जो तो तो और और आठ का बस खेल आज को हो करे वो खड़े अपने और बीमारी रू, रू, इलाज, इलाज करे विलो कुछ है सिसोला ये सिसोला माता जी कौन सिसोला माता ये माता जी कांता जी कौन सिसोला माता जी माता जी शादियाँ हो नहीं वो वो तो दो बहरूजी बाला जी बताया अपने नहीं नहीं माता जी ये सिसोला ये पास में ही है वहाँ डील में आते हैं गोल लाए हो हम्म हम्म यार ना ना मतलब मतलब आटा तो तो कम काम है बाहर जो चौकी नहीं है अगला कोई दक्षिण का वाला खजाना है शाम तो बाहर ही दोदा मंडवान गांव तक तेजाजी रोड पर आसपास कितनी कामनी है तेजाजी नेनुआ में है जी जाओ और अच्छा बड बढ़िया थाना जा है हां वहां आओ तो डील बैठेगा तेजाजी आवे तेजाजी बासी दुवारी में है बासी दुवारी में बासी दुवारी पश्चिम राजस्थान में है हां वो दुवारी बासी दुवारी दुवारी वो दुगारी से ताणो दुगारी लेकिन वह है। कहते हैं वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध बताते है सबसे बड़ी दाम है पहले सब दुगारी ना डेली वोट रहा होते सारे ये दुगारी किधर रह जाता है कि नहीं अच्छा और थान रो कई नाम की जशोदा माता माता और और कहीं, इलाज कहीं, कहीं, कर है? नहीं, लागा। लागा। कहीं कहीं इलाज करते हैं। नहीं बहुत इलाज। कहीं कहीं कहीं करते हैं। हम बाहर अच्छा। अच्छा। थे? जो उसने बहुत लोटा क्या बच्चों बचा दियो ही बेहार भगवान ने की का तो का का के काम नहीं बाबूजी बाबूजी को बहुत बहुत बहुत दूर भी है है जोधपुर मैं अभी जो में बाबू जी रोटी खाओला छिली सागलिया यारे पूजौ जैसे दमा रहे 25 सुधामा तो अठे में तो पहला कदी बोपो हा कदी बोपा को कोई गुण महाराज यहां पे आते आके देख दियो वो ही कर दिए मैं तो गोड़लो भी नहीं होता हां हां गोड़ लावण दा दिल नहीं नुदा ओ दिल नहीं ना पहला कदी आता नाओ जन्म से ना, ना। जन्म से नहीं आया हमने नोचे ऐ सेटिया दिए तो सेटिया हां ये नहीं ये मारे क्या हम ये ये सत्य तो सुधामा आज तो था था आज माई गया जैसे तुम तो आई ये कोई सत्य थोड़ी आच्छा। अच्छा। अच्छा। आच्छा। अच्छा। अच्छा। तो तो है सत्य तो और हो रथ पर बैठ रहे हैं हां कहां कहां आया ठीक रथ बिराजोड़ा अटकट प्रकट हुआ कौन है तो वर्ष हो गया वर्ष हो गया गुट और देव की जो यहां पहले कहां गंडोली से नहीं जहां से आई थी जो हां गंडोली को गांव है कोई हां गंडोली गंडोली कहां से हो रहे मारा धाम धाम की स्टेट वहां से काय का थे जी वहां वहां दी पूजा हो जो मैं कह रही थी अब अगला बुडा ने टोल आपक गजा हु आके आपन तो टे देखि कमला का को ना ले चले ने पैर उन तो ना जाउ दर के चल आ मतलब बाकी सेवा में ये ढोलक पे बजाओ नए हु तो ने जो कोई जन आ गया तो कोई जोमू तो जन तो ढोल बजे गांव को कोई कोई आदमी आओ ढोल बजे दो जो दो तो ढोल बजे ढोल बजे जन इस का 15 दिन के 15 दिन आते ने तो रोज ही आता ढोल बजाने मैना का बारहट बजाता मैना रे बारहट हां अच्छा ये की आटे कोई रावटी तो नहीं है कोई रावटी है आपसे नहीं है जीना हाँ रावटी थोड़ी जान तो वो जो बजावा वो रावट बजाबाड़ा हूँ मैं रावटा तो है नहीं मैं मैं नहीं बजावा आपको नहीं धन्य की जाते हैं बाबू हम तो खेल वाल्डी करने वाले हैं जी साहब कहाँ कहाँ के हो कहाँ के के खेल पार्टी में में नाटक करते हैं कोई अच्छा ओ और मतलब के पार्टी है तुम्हारे घर ढोलक बजा रहे में जलाना जलाना करते हो तो कौन सा लच्छी राम जी का करते हो लथा राम का करते हो आल उदल करते हो नहीं जानते हैं। तुम्हारे पार्टी में जानते नमान करना भी साथ में, हां? आ, ना। आ, ना। करना, भी क्यों? करना तो करता है भी भी ये क्यों उधर पहले का का का तो है तो उधर पहले आदमी करते हैं जब है नाटका कोई राजा पहले की बात कर जा है तो बाद बाद तो हाँ, तो नहीं नहीं। नहीं। तो ये ये नहीं और रावतिया कोई कोई एक बात गावे गावे गावे वही वही मायने ना तू याद हुई इंसान सब, के, सब, गर्दन सब में, में तो तो बात शारंगी। शारंगी के सर्दन दाई सब रहे की दाता दिन माता का कासा पिता से 36 24 85 भाई भगवान ने तथा अभिषेक में दी सभी भक्तों ने उनका मिलन किया है और हम चाहते हैं इस प्रकार आगे बढ़ते रहें को रहे जाए जय जो हनुमान के माता तथा तंबई नाम आते मार्ग में हमें दे कृष्ण के हम कार्य और श्रेष्ठ का नमस्कार नमस्कार तात मंडळचे लोक मला नाव बोलत आहे होत होत नाही भाकरी टेक्निक कोण तो आर्य आर्य केकडे एक दम भागेला असे ते देवाशी बोलू करणार आता तर ती बात एकदम परवा महक हे हे मान मान मान मान को उड़ा कर चला ले दो मान मान एकदम भारी से हर की टेंशन का साथ चल अगर इन खाली जगह मार के निकल और ये सूर्यात्री चला बावरी में बैठना साथ मान मान भाई मान पूरा का रक्त ना का मारवा है दिया मैं हमको देवा कावा है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 ऐसी कर लेते हैं की देवी जी के जब पेरुआ जो कुछ आमजनी आई उसमें से जो भी इच्छा वो या, या भी नहीं। जो आमदनी आती उस तो नहीं ना। है वहाँ का भी खर्चा चले पूजा साल में छ महीना में चढ़ा अब जैसे मुख्य मूर्ति ये है हाँ मुख्य तो मुख्य विजयसन सिन्द्र माता जी उनके साथ है वो आमंदी गणेश गणेश जी है ये काल भर ये काल भैर और बाहर वो बटक भर बैठक भैर बटक भरू हाँ। हाँ। अच्छा बटक वो घोरा उनके आप जिम्मे हैं का हाँ। हाँ। हाँ। पीढ़ियों से पीढ़ियों से ये पूजा में तो किस जाति में रही आप, आपकी जाति क्या है नाथ है नाथ नाथ करते हैं तो तो योगी नहीं जाति की बात जब संप्रदाय के हिसाब से तो एक है लेकिन जातियों के हिसाब से थोड़ा जाता है तो। प्रमुख रूप से विमान बजाना या पोलियो और इस किस्म की जो उनसे उनसे वो वो सब दूर होती है। उनसे दूर होती होती है।, है कोई आंखें तो किसी को आता पड़ जाता है हर बीमारी दूर होती है किसी के औलाद ना होती तो भी है स्थान के अंदर अब तो इस प्रकार के विभिन्न प्रसिद्ध है। स्थान हैं एक तो जैसे एक तो उस किस्म के मंदिर हैं जैसे मान लीजिए रानापुर का है नाथ के हैं वो एक किस्म के लेकिन यहाँ पे बड़ी आमदनी वाले लोगों का मुख्य रूप से आना जाना मान्यता है लेकिन जो गरीबों उस हिसाब से नहीं जैसे आम जाए है है है तो नहीं। नहीं। नहीं। दिक्तान दिक्तान तो देखता मतलब ये ये बात क्योंकि सारी आ गया इधर क्यूँकि हमारा जिसमें कोई पावला कोई आठ आंदा कोई रुपया कोई आम श्रीनाथ जी तो बहुत हुँ. नमस्कार किया हजार आदमी को लाभ हुआ वो आमदनी है लाभ जरूर मिलता है लाभ सबको मिलता है अरे ये बात नहीं है कि एक ही मजहब वाले आते हैं यहाँ सब मजहब वाले आते हैं मुसलमान भी आते हैं ईसाई भी आते हैं पारसी भी आते हैं जैनी भी आते हैं ऐसी नहीं है की वो यहाँ करता काम, काम सबका होता है लेकिन यहाँ पे भाव वगैरह नहीं नहीं भाव नहीं आता है यहाँ ये बहुत तलक दे इसमें आनंद है किसी को राज के भी ये, ये, ये नहीं है दो पैसा देते हैं गोमेंट और नहीं लेते हैं दो दिन बाद बात में अभी ज्योति रहती अखंड चौबीस घंटा चालू रहती ये सब विशु किलो रोज का खर्चा होता है क्यों पूजा? ना, ना तो तो कर लो उसके बाद बात, बात करेंगे। सब अब आप आओ जूता अगर नहीं से चढ़ के इसलिए आए आने का आनंद यही है आए हो तो से हो। प्रतिदा माता मतलब सब में सारे नहीं, वो मंदिरों में नहीं गए खाली देवी जी के नहीं जो मतलब है? अच्छा। गाँग, गाँग, गाँग का है जोधपुर खास इस, तौर से जहाँ पे गांव गांव गांव इसकी गाँव की स्थापना हाँ इनका दूसरा रूप है अच्छा। इधर अपने नहीं? आ, नहीं इस इसी तरह की बीमारिया एक तो कहलाते हैं बायां साहब एक कहलाते हैं मावलिया एक कहलाती है सावलिया हाँ। हाँ। और जैसलमेर और उस तरफ कहलाती है जोगिया और इसी नाम से थान और यही है कि वो सब इसी का रूप है और सभी जो है जयपुर से जोधपुर से भी सभी जगह के सब माओलियाँ वगैरह सब यहाँ आकर लोग यात्रियों को लाती लाते है। हैं मुख्य स्थान हमारे हैं यही मानते हैं इसीलिए हमारे क्योंकि हम इस सब इलाके के जो ये जो स्थान है माउलियाँ बाया साहब सावलियाँ ये सब स्थान देखने से सभी जगह पे हमको ये उल्लेख मिला कि यहाँ पे जो की है बिल्कुल निश्चित बात है इसीलिए हम यहाँ यहाँ पे तो है। इसी हम यहाँ पे है प्रमुख कारण से बात अगर यहाँ के यहाँ के सारी चीजों को मानोगे तो आपके असम सिद्धि प्राप्त होगी और सबको जो है वर्ष में दो वर्ष में सभी सभी यात्रियों को लेकर एक दफा यहाँ रोकेंगे आज आते भी नहीं आओ तो है और चतुरा खर्च करना है कम से कम ये सर नियम है।, है काम भी करो ना चाहते करवा हां आ कड़ी तो। तो एव़े लगा गया यहां दुबाड़ो देना है तो आरती की तो बात कर दी ये वजह आसान लग रहा है भाई बहुत है दुबड़ो देना ना नहीं हां हां आड़कुल का सीन है ना आड़कुल गया ये बात ही मजा नहीं तो यहां पर कुछ मत बोलना मैं कह रहा हूं ये साइड हो जाए ये का चीज लोग dena mm -hmm. अरे यार जानते हैं भाई जानते हैं भाई जानते हैं भाई बहुत शिवियाँ धर्मियाँ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 या माया विभय उपनोदनी या महै शूलहोनी या ज्ञान दे चंडम चंडनी या रक्त रेयादिनी कपे नम्र कमदक लनी या क्षत्रिमिता दारिण ओड सकलय राम महापाल श्री नमः महाई करंद वमरा आस्थ्रे सदा कौमारी गुदात्मिका महाई नमः श्री बाधाई करो भवतारिणी देवाचा शरण कमल वाले आगी आगी का भला करना था संसार का भला करना नहीं है नमः कोई ठीक आपने शायद एक दो तीन कैमरे साथी तन। लेकिन इनमें से का किसी का भी म 3 माने है तो अगर आप चाहो तो एक किलो लगा दो जैसे जी जी के रास्ते क्योंकि ये बस नाइट का है सब बोले बताऊं या भेज दे अरे भेज देगा ना भेज देगा फार्म को कहीं जाओ तो बाबा एको भी है भेज देगा भेज देगा अरे नहीं है नहीं पास से बस अरे आओ ये ना हो अब तो नहीं आया तो हमारा आना ही देता है अच्छी तरह तो, तो, तो, तो, तो दे दे वो से खड़ा mm? ना mm?